तो हैं। कि आज विरोध करने वालों का संघ कुछ बड़ा है चार पांच या दस होंगे ऐसे लोगों ने विरोध तो किया है और पीछे उन्होंने जब पूछा तो एक आदमी या तो दो नहीं लेकिन काफियों के दिए कहा कि विरोध तो दूसरों को भी हेतु सही लेकिन क्या करें उसका सुनना भी चाहते हैं उसको देखना भी चाहते हैं तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं अब मैं आपको कहूंगा कि भजन होता है ईश्वर का नाम लेते हैं उसकी बर्दाश्त क्या करना था और वो मुझको देखने के कारण या तो मैं जो बहस करता हूं उसे सुनने के कारण भी आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं मैं कुछ कुरान कुरानुरान शरीफ में से पढ़ता हूँ तो मुझको बुरा लगता है और इस तरह से न करें इस तरह से करने से जो फ़ायदा आपको पहुँचना चाहिए और मुझको भी क्योंकि कोई इंसान जगत में पैदा नहीं हुआ है वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है और अपने को फ़ायदा नहीं मिलता है वो तो एक ईश्वर का नियम ही है कि जो मनुष्य किसी को फ़ायदा की बात करता है और मानता है कि मुझको तो उसमें से फायदा होता ही नहीं है लेना ही नहीं चाहता हूं तो मैं कहूंगा को बेवकूफ है या कहो तो वो अभिमानी है तो मैं मानता हूं कि मैं कौन तो न बेवकूफ़ हूं ना मेरे में अभिमान है ईश्वर से मेरी प्रार्थना तो है कि अगर मेरे में कुछ भी अभिमान है तो वो बिल्कुल बिघला दे मैं नहीं चाहता किस बारे में मैं अभिमान करूं तो इसलिए मैं तो जो जिन लोगों ने विरोध किया है उनको तो मैं धन्यवाद ही देना चाहता हूं क्योंकि मैं समझा कि विरोध तो किया लेकिन अदब से विरोध किया वो विरोध करते हैं और विषय ये भी सुनता हूं कि आप लोग जो इतनी आठ तो रविवार है इसलिए ज़्यादा तादाद में लोग आ गए हैं तो वो तो साफ डिल हो गए हैं क्या कि हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे विरोध करने तो करें वो जब समझ जाएंगे तो समझ जाए लेकिन मेरा धर्म क्या हो जाता है तो अगर ये बात सही है आप लोग सब ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए है भगवान का नाम भी सुन लेते हैं क्योंकि जो मेघ में सारा का सारा जो एक प्रार्थना का ढांचा बना है वो सारा मिलकर भगवान का ही नाम है राम नाम ही है पीछे राम को रहीम के नाम से पहचानो अल्लाह के नाम से पहचानो मजला के नाम से पहचानो कि कृष्ण के नाम से कि पारसनाथ के नाम से कि कुछ भी ऐसा एक भजन भी हमारा है ना कि सब कहो तो लेकिन बात तो एक ही है बात ही ऐसी है कि जितने हम हैं इतने ईश्वर का नाम है हर एक आदमी पीछे वो नाम ले भी नहीं सकता है बच्चा बेचारा क्या नाम लेगा लेकिन तो वो अगर वर्णन देगा तो बच्चों के लायक कोई वर्णन दे देगा इसलिए उसने दूसरा नाम दे दिया तो इसलिए जितने मनुष्य हैं पैदा हुए हैं वो सब ईश्वर का ही नाम पुकारते हैं एक भजन तो ऐसा भी इसी में पड़ा है कि चिड़िया जब प्रातः काल में उठती है तो ची ची ची ची करती है ना तो कहता है वो चींची करके भी वो भगवान का ही नाम लेती है ठीक कहता है वो वो तो एक मुसलमान कवि है प्रार्थना माला है उसमें से मुसलमानों ने लिखा वो है नानक साहेब ने लिखा उसका है और दूसरे कवियों ने लिखा है हिंदुओं ने लिखा है तो है सिखों ने लिखा है वो तो नानक साहेब सीखी है थे तो ऐसा तो बहुतों ने लिखा और अंग्रेजों ने लिखा तो अंग्रेजी हिम भी उसमें भरे हैं हिम के मान्य भजन करते हैं तो वो भी सब भरा है ऐसी वो विचार करके भजनावली छपी गई है अभी भजनावली तो बहुत आवृत्ति हो गई अभी मुझको दिखा है कि नई आवृत्ति के लिए कुछ संशोधन करके हमको दे दो उसमें क्या बढ़ाना है वो भी कहो तो उसे हम नई निकालना चाहते हैं मुझको फुर्सत नहीं मिलती है इसलिए बड़ी है ऐसी भजनावली की का ऐतिहासिक वो बहुत बड़ा है रसीद्र के लाखों की तादाद में लोगों ने ये भजनावली अपना ली है डेली लाखों घरों में वो भजनावली में से कुछ ना कुछ लोग पाते हैं उसको भजन कर लेते हैं इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर सचमुच आपका दिल इसके साथ नहीं है तो मैं आप दूँ तकलीफ में पढ़ूँ तो मैं दूसरा काम करूँगा घर में प्रार्थना कर लूँगा अगर सचमुच आप सब दिल से चाहते हैं कि नहीं हम तो उसमें भले नहीं कुरान शरीफ़ में से हैं तो कुरान शरीफ जो जो तो मोहम्मद साहब कोई बुरे आदमी थे ऐसा हम तो नहीं कह सकते हैं हमने तो किसी देखा भी नहीं उसकी कृति को हम देखते हैं तो पिछले मुझको देखते हैं ऐसा ऐसा एक हिंदू ने खासा लिखा है कुरान शरीफ में वो तो पढ़ता है बड़ा हिंदू है वो तो। उसके पास तो काफ़ी पैसे पड़े हैं लेकिन वो मुझको पहचानता है यहाँ आ गया था तो उसने कहा तो मैंने कहा कि तुम्हारे दिल में ही वो सब मुझे जो लिखो तो सही तो लिखता है कि मेरे पास तो बहुत मुसलमान दोस्त भी पड़े हैं मुसलमान दोस्तों ने ही ज़्यादा मुझको बताया कि भाई कुरान शरीफ में तो रत्न तो भरे हैं लेकिन उसमें हिंदुओं की कहो हिंदू नाम तो उसमें शायद नहीं है लेकिन काफरों की है कि काफरों के लिए काफ़ी उसमें नजामत है और काफरों की गालियाँ दे है कुछ भी तो उसने वो देखते हैं कि इसमें इस चीज़ पर तुम प्रकाश डालो तो आज तक तो मैंने वो बात तो नहीं की है आपको आज भी मैं पूरी पूरी तो नहीं करना चाहता हूँ तो मैं तो समझ रहा हूँ कि उससे क्या मानी निकल सकते हैं क्योंकि मैं आखिर में मुसलमानों के साथ बैठा हूँ मेरा दिल भी तो मैं साफ रखना चाहता हूँ कुछ किसी को खुशामद करने के लिए तो करता नहीं हूँ तो इसलिए मैं उनको पूछ लेता कि भाई मैं तो उसका कर लेता हूँ एक दूसरा लेकिन आप क्या करते हैं वो भी मुझे जान दो तो फिर मैंने मेरे बात से मौलाना लोग आते हैं ना तो उनको मैंने पूछा तो उसने कहा कि आप सारी दुनिया को कह सकते हैं कि जो जो मानी किया जाता है वो मानी कुरान शरीफ़ में है नहीं हम उस कुरान शरीफ को मानने वाले नहीं हैं लेकिन हम तो मुसलमान हैं खसे मुसलमान हैं मौलाना हम कहते हैं और हम हम लोग जो कहते हैं मौलाना है कहते हैं लोग उसको उसका तो मतलब हो कि हम उसमें हाफिज हैं तो हम जानने वाले आदमी हो और जानने वाले के हिस्से से कहते हैं कि इसमें जो बुराइयाँ पहनाई जाती है वो कुरान शरीफ के नहीं है वो मनुष्य की है मनुष्य कुछ भी करे वो जो उसकी टीका करे उस पर न रहो उसके मानी निकालो और मानी में कुछ ऐसी ऐब की चीज़ है तो हमारे पास ले लो हम उसका खुलासा जाहिर में करने के लिए तैयार है ऐसा वो कहते हैं तो मैं खुश हुआ तो ये बात उसकी है तो इस तरह से मैंने कहा है कि सब मुसलमान बुरे हैं ऐसा मानो लेकिन जो जिसने वो कुरान शरीफ हमको दिया मोहम्मद पैगंबर ने दिया वो तो बुरे थे ऐसा कहें तो हम कहे तो सकते हैं वो तो वो तो आज तो मौजूद नहीं है हमारे बीच में सहन कर लेंगे वो लेकिन हमको कहने का कोई हक नहीं है अगर ऐसा है तो आप नहीं जानते हैं मैंने तो देखा है ना कि कृष्ण महाराज को किसने गालियाँ दिख रही दूसरे जो हिंदू नहीं है वो कह देंगे ओ तुम्हारा कृष्ण वो तो क्या सोलह सौ सो गोभी रखता था वो तुम्हारा कृष्ण है ना इससे बढ़ के कौन हो सकता है मैं उनको क्या कहूँ मैं तो किसी व्यभैचारी के सामने नमन नहीं करूँगा मैं तो वो मानता हूँ कि कृष्ण वो तो अला दलीजे का ब्रह्मचारी था मुझको क्या सुनाएंगे तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ भाई आप जो जिस कृष्ण को मानते हैं और जैसा आप मानते हैं उस कृष्ण की मैं पूजा नहीं करता हूँ मैं पूजा करता हूँ कृष्ण की लेकिन वो तो मेरे पास तो वो पूर्ण परमात्मा ऐसी ऐसा कृष्ण दुनिया में रह गया है कि नहीं उसकी मुझको परवाह नहीं है वो तो वो तो साक्षात्कार परमेश्वर है ऐसा मैं मानकर पूजा करता हूँ उसकी तो वो तो है कल था आज है परसुर है उसके लिए तो भूत भविष्य वर्तमान वो है नहीं एक वो तो कालातीत है ऐसा जो कृष्ण भगवान है उसको मैं पूछने वाला हूँ ऐसा कहकर उनको मैं शांत कर देता हूँ और मुझको वो कुछ कह नहीं सकते हैं मुझको परास्त क्या करेंगे मैं तो आपको ये बताता हूँ कि हमारे शास्त्र में एब निकालने वाले इतने मेरे दोस्त पड़े हैं वो भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में ये लिखा है उसका क्या है क्योंकि मेरे तो काफ़ी ख्रिस्ती दोस्त भी पड़े हैं ना ख्रिस्टियों में ऐसे पड़े हैं कि जिन्होंने काफ़ी गालियाँ निकाली है तो क्या करें उनका मुंह को कैसे बंद करें तो उनको तो हम मोहब्बत से समझा सकते हैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हम अगर वो ऐब को ही देखना बेठे तो हम निकाल भी सकेंड एब मैं कि पर ये पूरा पूरा कुरान शरीफ का देखो मैंने तो देखा है तो मैं तो आपको कहता हूँ को पढ़ के मैं तो ऊंचे जाता हूँ ऊंचे जाता हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है फिर तो मेरा हिंदू धर्म है वो कुछ नीचे देखता है या तो मैं कम हिंदू धर्म में बनता हूँ मैं तो नहीं मानता मैं तो ये मानता हूँ सबसे अलग अलग जगह हिंदू हिन्दुस्तान में या तो हिंदुस्तान के बाहर होगा उससे मैं नीचे नहीं हूँ ये मैं दावा करना चाहता हूँ क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं क्योंकि मैं रेत को मानने वाला हूँ पढ़ता हूँ इतना ही नहीं लेकिन उसमें जो लिखा है उसमें से जो अर्थ निकलता है उसका मैं पूरा अमल करने वाला आदमी हूँ तो पीछे वो मुझको कोई शिकायत करके कहें भाई वो तो तू मानता है वो तो माहीत बात है तू मूर्ख है तो मैं मूर्ख हूँ मुझको कहें तो बदमाश है तो मैं बदमाश हूँ मुझको कहीं ऐसी गालियां भी निकालते हैं ना कि हाँ वो तो तू तो गुप्त मुसलमान ही है और बाद में बराबर पता चल जाएगा कि तू तो कैसा बदमाश मुसलमान था वो तो दूसरे मुसलमान है वो तो है हमको कुछ सुना दे हमको काटे भी सही लेकिन तू तो भलादमी होकर हिंदू धर्म का नाम नोकर हमको काटता है तो तू हाथ में छुरी नहीं लेता है लेकिन दूसरों को छुरी दे लेता है और पीछे वो हमको काटे उसकी तुझको परवाह नहीं है ऐसा भी मुझको देखने वाले पड़े लेकिन मैंने तो मेरा तो प्रण है ना कि कोई मुझको गाली दे मुझको मारे मेरे पर थूके तो भी मेरे दिल में जरा सा भी होश ना हो तब तो मैं मैं ईश्वर के नजदीक बेच सकता हूँ तो मुझको उसके नजदीक बेचने का कोई अधिकार नहीं है और मैं तो बेचना चाहता हूँ आप लोगों तो के नजदीक में बैठता हूँ क्योंकि मैं मानता हूं कि आप में वही ईश्वर है जो मेरे में है अगर मैं समझू कि आप में कोई तो ईश्वर है ही नहीं तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा आपके साथ क्यों बैठू तो मैं पक्षियों के साथ बैठू पत्थरों के साथ बैठू लेकिन आपके साथ में नहीं बैठूंगा लेकिन मैं तो मानता हूँ कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जीवाना हो वो भी उसी के दिल में तो ईश्वर बैठा ही है वो छोटा है वहाँ ईश्वर उसकी मुझको परवा नहीं है लेकिन सिवाय ईश्वर के वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है ये मेरी मान्यता पड़ी है तो पीछे में तो आप लोगों में जो मेरी दुश्मनी करे उसमें भी ईश्वर को देखता हूं तो मैं वो किसी दुश्मनी करूँ ईश्वर की करूं इसलिए मैं तो सबको मित्र ही समझता हूँ जितने इंसान है उतने और ऐसा कहो कि जितने जीव पड़े मेरे तो सब प्राणी मात्र प्राणी मात्र में मनुष्य प्राणी नहीं लेकिन गाय है बेल है बिंस है बिछू है कहो साप कहो उसमें भी को तो ईश्वर को तो पढ़ा ही मैं न मैं उससे डरू उससे क्या हुआ तो उसको नहीं लड़ना चाहिए मैं लड़ता हूँ मैं नहीं करना चाहता हूँ नहीं लड़ता हूँ तो वो तो मेरा अज्ञान है मेरी मूर्खता है मैं बुजदिल हूँ बाकी बुजदिल होते हुए भी मैं इतना तो कह सकता हूँ सारी दुनिया को कि हाँ वो सांप में तो ईश्वर नहीं है लेकिन एक गाय में ईश्वर है या तो पंखी में है वो में नहीं है मैं तो कहता हूँ कि जीव मात्र जीव को छोड़ो पत्थर में भी ईश्वर पड़ा है मुझको ये सिखाया बचपन से कि दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं, नहीं है कोई चीज ऐसी नहीं, नहीं है अगर वो ईश्वर है नहीं है ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं कैसे उसके लिए विशेषण इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो तो सर्वव्यापक है तो मैंने इतनी बात आपको तो सुना दी तो खड़ी सच्ची बात तो ये हो गई कि मेरे व्याख्यान जैसी बात हो गई अभी इतना कहने के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आप सचमुच वो दिल से चाहते हैं कि प्रार्थना हो अगर वो दिल से चाहते हैं बर्दाश्त करके नहीं मैं मुझको महात्मा कहते हैं इसलिए नहीं मैं भरा प्राणी हूँ इसलिए नहीं मैंने हिन्दुस्तान की सेवा की इसलिए नहीं लेकिन आप मेरे साथ बैठ ईश्वर का वचन करना चाहते हैं वही भाई जो जो वो शिकायत करते हैं ना वो बहुत भले क्योंकि तो तो आप तो मेरे दोस्त थे मुझको राम दे दे तो मैंने कहा कि राम को मैं कहा इतना पहचानता हूँ तो मैं आपको दे दूं तो उसने कहा कि वो तो तू कहता है लेकिन तेरे में राम है इतना तुम्हें मानता हूँ तो तुमको राम नाम लेने का सिखा दे मान्य हृदय से जी भाषित तो निकाल सकता है सब राम नाम का ले सकते हैं तोता को भी सिखा सकते हैं राम लाण देने का लेकिन वो हृदय तो उसको है उसके हृदय में परमेश्वर नहीं बैठा है तो इसलिए वो तो वो तो हमारे लिए मनुष्य प्राणी के लिए है तो इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई वो तो मेरी शक्ति के बाहर है लेकिन अच्छे हैं आप भले हैं वो और पीछे इतनी बर्दाश्त उसने की इतना विनय किया कि उसने कहा कि तुम्हारा वक्त में लेना एक मिनट के लिए भी मुझको क्षमा करो ऐसे करके वो तो शांत हो गए ऐसे पड़े हैं वो मेरा विरोध करें वो तो मुझको बहुत मीठा लगता है तो जो विरोधी पड़े हैं वो विरोध भले करें लेकिन आपका दिल सचमुच मेरे साथ है तो आज तो मैं क्या करूंगा कि अगर आप चाहेंगे तो आप भजन तो सुनेंगे प्रार्थना तो सुनने वाले हैं और पीछे अगर कुछ मौका मिला तो दो चार मिनट के लिए कुछ जो आजकल का जो यहाँ का है आज तो मैंने लंबी छोड़ी बातें कर ली ना ईश्वर की लेकिन थोड़ी बात में आजकल को जो हो रहा है उस बारे में बिखेजूंगा मौका मिला तो लेकिन पहली तो बात यह है कि आप सचमुच जो मैं कहता हूँ उस शर से चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूँ तो, तो प्रार्थना करिए अच्छा अच्छा तो सब चाहते हैं अच्छा हाँ। तो पीछे विरोध करने वाले हैं वो तो हैं तो उसका तो मतलब ही होगा कि उसकी आप बर्दाश्त करेंगे वो तो मैं जो तो समझता हूँ वो सब सभ्य हैं उन्होंने विरोध तो बता दिया लेकिन अभी प्रार्थना में दखल नहीं करेंगे लेकिन करें तो भी प्रार्थना तो पीछे चलने वाली है तो चलेगी और आपको पीछे गुस्से नहीं होना है आपको उनका विरोध नहीं करना है प्रार्थना को सुनना है तो सुनते रहेंगे अभी प्रार्थना होती है और बाद में कुछ कह सकता हूँ वक़्त होगा तो मैं कहूँगा